सर रात में 11 बजे की फ्लाइट है चलें अभी एयरपोर्ट निकलना होगा जल्दी से तैयारी भी तो करनी है रूही ने अब तक टिकट बुक कर दिया था और उसने विक्रांत को अपडेट देते हुए कहा हम्म, चलते हैं विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए चलने का इशारा किया और फिर ये लोग वहाँ से फटाफट बाहर निकल गए वहाँ से निकलने के बाद विक्रांत सबसे पहले हॉस्पिटल पहुँच अपने डॉक्टर से मिला डॉक्टर ने विक्रांत के पैर में लगे प्लास्टर को चेक किया उन्होंने बताया कि अभी उसे आराम की सख्त जरूरत है लेकिन विक्रांत लापरवाही करते हुए इधर उधर घूम रहा है जिसे पैर में लगी चोट जल्दी भर नहीं पा रही है डॉक्टर ने तो विक्रांत को यहाँ तक हिदायत दे डाली कि अगर वो इसी तरह से भागदौड़ करता रहेगा तो फिर हो सकता है कि उन्हें फिर से ऑपरेशन करना पड़ जाए और इस बार ऑपरेशन इतना सीरियस हो जाएगा कि विक्रांत के लिए बेड से हिल पाना भी मुश्किल हो जाएगा खैर विक्रांत ने डॉक्टर की सारी बातें लेक्चर के तौर पर सुन लिया और फिर डॉक्टर के जाने के बाद रूही को फटाफट सामान पैक करने का इशारा करने लगा सर क्या आप कुछ दिन यहाँ रुक रेस्ट नहीं कर सकते अब तो केस सॉल्व हो ही गया है अब आप इतना हड़बड़ी में क्यों हैं इंस्पेक्टर करण ने विक्रांत को समझाते हुए कहा नहीं जब तक पूरा काम खत्म नहीं होता मैं रेस्ट नहीं लेता और अगर तुम्हें भी मेरी तरह बनना है तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना बिना अपना टारगेट पूरा किए कभी मत रुकना विक्रांत ने खुद को व्हील पर सेट करते हुए कहा फिर उसने अपने हाथों में व्हील के पहिए को घुमाते हुए कहने लगा वैसे भी एक बार ये वाला पूरा मामला ख़त्म हो जाए तो मैं नैना के साथ लंबी छुट्टी पर जाऊँगा बहुत दिन हो गया नैना के साथ सुकून के पल पलझिए <laughs> इतना कहते हुए विक्रांत और रूही हॉस्पिटल के रूम से बाहर निकल गए इंस्पेक्टर करण भी उनके पीछे पीछे भागने लगा वो इन दोनों को एयरपोर्ट तक छोड़ने जा रहा था रास्ते में विक्रांत के फ़ोन पर नैना की तरफ से मैसेज आया उसने मैसेज खोल देखा तो पता चला कि नैना ने उसके पास कुछ फोटोज़ और वीडियो भेजा हुआ है जिसे देखकर विक्रांत को पता चला कि सर्च वॉरट मिलने के बाद नैना ने अपनी टीम के साथ मिलकर टीचर हर्षवर्धन पटेल के फ्लैट पर छापा मारा था वहां पर उन्हें हर्षवर्धन के बेसमेंट में डेविल वाला मास्क मिल गया था ये वही मास्क था जिसे पहनकर डेविल केस के कतिल ने विक्टिम्स का मर्डर किया था ऐसे में अब इस बात में कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी कि हर्षवर्धन पटेल ही डेविल केस का असली कतिल है इसी आधार पर नैना ने विक्रांत को जल्द से जल्द गाजियाबाद बुला लिया था एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद रूही ने किसी तरह एयरपोर्ट स्टाफ की मदद से विक्रांत को फ्लाइट में पहुँचाया और फिर कुछ ही देर में फ्लाइट हवा में पहुँच चुकी थी फ्लाइट में बैठने से पहले ही विक्रांत के पास नैना का एक और मैसेज आ चुका था जिसमें उसने ये बताया था कि आखिर कैसे कातिल ने इस मर्डर के उसको बिल्कुल सुसाइड का रूप दे डाला था नैना ने बताया कि पुलिस को हर्षवर्धन के बेसमेंट में से कुछ केमिकल्स भी मिले हैं बाद में जब फॉरेंसिक टीम ने उस केमिकल को चेक किया तो पता चला कि उस केमिकल का नाम फास्फोरस है और फास्फोरस काफ़ी ज्वलनशील केमिकल होता है ये हवा के संपर्क में आते ही जरूरता है ऐसे में फॉरेंसिक टीम ने शक ज़ाहिर किया कि काल ने पासफोरोस में कुछ कॉपर का कम्पाउंड मिला दिया था जिसकी वजह से जब ये हवा के संपर्क में आने पर जलता था तो इससे हरे रंग की लाइट भी निकलती थी इसी वजह से डेवल केस के जो विटनेस थे वो हरे रंग के भूत को देखने का दावा करते थे फिर नैरा ने मैसेज में ही ये बताया था कि कातिल ने किस तरह से विक्टिम को मारा था दरअसल अब तक इस मर्डर को हुए पंद्रह साल हो चुके थे और जब खून हुआ था तब फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे ये पता लग सके कि विक्टिम बिल्डिंग के के नीचे गिरने के पहले बेहोश था या फिर वो अपने होश और में नीचे गिरा है अगर उस टाइम ये पता चल गया होता तो शायद ये केस इतने लंबे समय तक ना चला होता दरअसल कातिल ने पहले अपने टारगेट को किसी तरह से बेहोश किया और फिर उस बिल्डिंग की छत पर लेकर गया वहाँ पहुँचने के बाद वो विक्टिम के होश में आने का इंतज़ार करता था फिर जैसे ही विक्टिम को होश आता था तुरंत ही वो वहाँ पर फास्फोरस को हवा में फेंककर ब्लास्ट कर देता था जिससे विक्टिम कुछ समझ नहीं पाता था और अपनी जान बचाने के लिए वो ब्लास्ट के अपोजिट डायरेक्शन में भागता था और फिर वो इसी हड़बड़ी में बिल्डिंग के छत से नीचे गिर जाते थे कतिल ने बेहद चलाके से मर्डर को प्लान किया था सबसे पहले तो उसने सभी विक्टिम्स को कंस्ट्रक्शन साइट वाली बिल्डिंग में या तो अबेंडेड बिल्डिंग की छत पर ले जाकर मारा था उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि विक्टिम खुद ही हड़बड़ाहट में छत से नीचे गिर जाए और उसने इस पूरी घटना को सुसाइड का रूप देने के लिए बिल्डिंग की छत पर चारों तरफ बालू भी फैला रखा था ताकि वहां पर विक्टिम का फुटप्रिंट साफ साफ नजर आ जाए जिससे सबको देखने में यही लगे कि विक्टिम ने अपनी मर्जी से सुसाइड किया है फिर नैन एक वॉइस मैसेज भी भेज रखा था जिसमे वो कह रही थी कि डेविल मास्क से ये कन्फर्म हो गया है कि इस मर्डर केस में हर्षवर्धन पटेल इन्वॉल्व है लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि केशव पंडित और किरण पंडित का इस केस से क्या कनेक्शन है इसीलिए तुमको यहाँ पर जल्दी से बुलाया है। यहाँ आ जाओ फिर जल्दी से ये पूरा मामला ख़त्म करते हैं विक्रांत ने सारा एविडेंस बड़े ध्यान से देखा और नैना की पूरी बात भी बड़ी ध्यान से सुनी फिर वो सोचने लगा कि केशव पंडित इस केस में इन्वॉल्व है या नहीं ये पता लगाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है अगर हमें हर्षवर्धन पटेल के फ्लैट में से मिले एविडेंस में से केशव पंडित का डेंडरफ टिश्यू मिल जाता है तो हम साबित कर सकते हैं कि केशव इस केस में वाकई में इन्वॉल्व है या नहीं अगर केशव इस केस में इन्वॉल्व नहीं है तो फिर हमें सिर्फ उसकी वाइफ वाले केस पर काम करने की ज़रूरत है विक्रांत कुछ देर तक केस के बारे में सोचता रहा और फिर इसी बीच उसका ध्यान आज के डुप्लीकेट टास्क पर भी चला गया उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आज के डुप्लीकेट टास्क का क्या मतलब था क्या मुझे सिर्फ असलम और उसकी गर्लफ्रेंड सोनी से मिलाने के लिए यह डुप्लीकेट टास्क दिया गया था विक्रांत को बड़ा आश्चर्य हो रहा था सच में कभी कभी अदृश्य शक्ति डुप्लीकेट टास्क के नाम पर अच्छा बेवकूफ़ बनाती है विक्रांत काफ़ी देर तक यूं ही सोचता रहा और फिर अचानक से रूही से बोल उठा अच्छा रूही मैंने पहले भी लोगों से हर्षवर्धन के बारे में पूछा था लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि उसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रूही ने चौंकते हुए विक्रांत की तरफ देख सवाल किया हाँ और क्या तुम खुश हो सोचो कोई आर्मी डेविल का मास्क पहनकर बिना मतलब के नौ लोगों को मार डालता है तो ऐसा तो सिर्फ कोई सिरफरा या कोई साइको ही कर सकता है ना विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया रूही विक्रांत की बातों का मतलब समझ चुकी थी और वो इस बारे में विचार करते हुए शांत होकर बैठ गई इधर विक्रांत भी मन ही मन केस के बारे में सोचने लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि केशव और हर्षवर्धन ने मिलकर डेविल केस को अंजाम दिया हो और जैसा मास्क हर्षवर्धन के पास है सेम वैसा ही मास्क केशव के पास भी रहा और फिर किरण पंडित ने गलती से केशव वाले मास्क को देख लिया है और फिर उसने ऑनलाइन इस केस के बारे में सर्च करते हुए इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जुटानी शुरू की हो और ये भी हो सकता है कि केशव को कहीं से यह ख़बर लग गई हो कि उसकी वाइफ को उसके सीक्रेट का पता लग गया है फिर हो सकता है कि इसी वजह से उसने अपनी पत्नी किरण पंडित का खून कर दिया अब सच्चाई क्या है यह गाज़ियाबाद पहुंचने के बाद ही पता चलने वाला था विक्रांत को अपने पैर में लगी चोट में दर्द का भी एहसास हो रहा था कहीं ना कहीं विक्रांत को यह भी समझ में आ रहा था कि अगर उसने आराम नहीं किया तो फिर निश्चित रूप से उसे अपने पैर को लेकर बहुत परेशान होना पड़ सकता है लेकिन फिर भी विक्रांत ने सोच लिया था कि अब वो जब तक डेवल केस को पूरी तरह खत्म नहीं कर लेगा तब तक बिल्कुल भी आराम नहीं करेगा तकरीबन दो घंटे की फ्लाइट के बाद विक्रांत दिल्ली एयरपोर्ट पर उतर चुका था वहाँ पर उसे और रूही को पिक करने के लिए गाजियाबाद पुलिस के दो सिपाही और एक डॉक्टर भी पहुँचा हुआ था दिल्ली एयरपोर्ट पर इस तरह के स्वागत को देखकर कर रूही भी दंग रह गई खैर उन लोगों ने बताया कि नैना ने उन्हें यहाँ एयरपोर्ट पर भेजा हुआ है डॉक्टर ने विक्रांत को सीधे हॉस्पिटल चलने के लिए कहा ताकि वो उसके पैर में लगी चोट का इलाज कर सके हालाँकि विक्रांत ने हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया उसने सीधे कहा कि वो तुरंत नैना से मिलना चाहता है फिर चाहते हुए भी उन लोगों को विक्रांत को लेकर सीधे नैना के पास पहुँचना पड़ा हालांकि वो लोग विक्रांत के लिए एयरपोर्ट पर एम्बुलेंस लेकर आए हुए थे ऐसे में वो आराम से लेट कर गाज़ियाबाद तक गया